बाब दर्ति अहं तावत् पठने आगायता बेल जीवन कर्तव्य आगी ए व्यक्ति विचार अग्रि आगे पठ जीवन देता है और इसे भी कमझोर मिलती है और योगा लाभ के फल पर इतनी शक्ति आ जाती है इतना जरा की भी ज्ञान बढ़ जाता है और रुकता ही मरना जी का तो गलता है हरीदान को मार दिया यह हम गरीबदार He's not anymore. बे होगे कोवि में कोवि सा सत् का हो अवा दुःख दुःख किणी है वैशेष दर्शनकाणात् सुग्रो गुण माधानते और दर्शनम चोबीस स्वीकाति लि सम्बो चि अन्तिम रूप है अब मैं मि अस्मा अथवा ऋषियो बात मैसा समता प्रकृति औनि ईश प्रकार किण विचारधारा इ जीवात्मा कुण हैकीय बानि के ध्याण सुख गुण प्रगति का है, दुख बोर, दुख बोर है। और इस समय बात नहीं पर समझते हैं सुख गुण इ आनन्द कहते त्यग यदि दुःखपूर्ण जीव मन कुर्वसि काल जीव दूरमुक्ति परिणाम सम्यक् विमोक्ष वर्गात् वर्ग न्याय का कारण दुःखपूर्ण जीव मे तु मोक्षमपि सूचना अग्नि की गति इत्यादि मोक्ष मनले ऊपर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 प्रमाण मा विरुद्ध प्रमाणी पुस्तकते मे पुस्तक आगो अस छोडे गुरसा बाशो तु उपादना ईश्वर के स्थान पर की हम करते हम की हैं चीजना सुखस्य लेना केते हैं। यदि सुख क उपसना छोडेते और अन्य उपसना कते तु निश्चितरूपेण हम दुखी हो दुःखे छोट <laughs> और है की उत् संस्कार बचना बुरे संस्कार के पठते यादर्श कि उपस्थिति उटे संस्कारो क उत्पत्ति होती है। और उसका अज्ञान को पैदा करते रहते हैं कुछ समझवाया नहीं आया देखो जो खूब रोटियों से पेट को भरने के <laughs> को तो कोई समझवाया जा रहा है वो दो तरह से होगी कपी सा चल रही है और भाई जो आए इस बात के लिए बड़े हल्का मुका मुझे खाते वही सोचते कि कैसा उसका जोड़े वो खोज कर रहे होंगे कि कैसा उपस्थिति में उल्टे संस्कार कुसंस्कार उत्पन्न होते हैं और ये संस्कार काला अंतर में मिथ्या ज्ञान को उत्पन्न करते हैं इसलिए किसी ने एक बात कही इंद्रिय दो साध संस्कार दो साथ इंद्रियों तो इन्द्रियम पीडियागया लो सफ़ेद कपडे भ किं सुनता या एक काम से सुनता समताो आया हुआ हुआ उपीचारा और तो उसको कहें भोजनका प्रबन्ध के उप मे भोजनका प्रबन्ध करो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> मोजनका गलत सुनने से गलत सुनने से मिले उसमें तो कहा था कि आपका भोजन का प्रबंध करो उसने सुन लिया है कि तू मेरा भंजन कर तो कहान के दोस्त के कारण बड़ा ही हो तो सुस्त के लिए होता है कड़वी बात कहूंगे तो कड़वी बात के लिए जो करी जाती है वो किसी को तो बहुत लाभ देती है और किसी को बड़ा दुख देती है कड़वी बात ऐसे होती है कि ये माताएं हैं ये पुरुष हैं आपने ये सुना तो है पढ़ा तो है कि भाई जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता जन्म से कोई शुदर नहीं होता जन्म से कोई बुरा नहीं होता बिकुल ठीक गुणकर्म सेवा पीग पचास वर्षे सौताया पीठा अह ब्रह्मणे धर्म कल्पना करो कल्पना बहु अुवक है गरिबो मे पेदा दूसी परम्परा करादरी ठीक गुत्र बाल मिलते लडके लडकी और आपस में सहमत भी ज परंतु उसके जो संस्कार हैं कि ब्राह्मण के घर जो पैदा होता है वही ब्राह्मण हो सकता है वही अच्छा होता है से बिना पढ़ा लेता होता वो मानने के लिए तैयार है यह है हजारों में लाखों में एक आध व्यक्ति ऐसा मिलता है जो बिल्कुल इस बात को तोड़ फोड़ करके जो गुणगर्म स्वभाव की इन चीजों को देखता है इसलिए मंच पर कहते रहो पुस्तक में लिखते रहो धरती पर भी नहीं उतारते तो ये संस्कार दोष आर्य जाति को भारत देश को वैदिक धर्मियों को कभी नहीं पड़ सकते ये भयंकर संस्कार दोष व्यक्ति में एक उदाहरण दिया है ऐसे इतने उदाहरण बन सकते हैं वो अलग बात है कि ये संस्कार कब पड़े थे वो बाल्यावस्था में माता पिता दूसरी ने डाले कि भाइयों सुनो जो जन्म से ब्राह्मण होगा ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वो शुद्ध होता है पवित्र होता है और उसे एक दूसरे उसी घर में जन्म ले लो और वो कितना ही अच्छा पढ़ा लिखा क्यों न हो वो बुरा ही होता है अच्छा हो ही नहीं सकता ये संस्कार संवस्था में पढ़ गई उसने उनका पाठ पढ़ा दिया ये मत वे हैसा ये इस्लाम के मानने मा ये बच्चे को इतना बे इ हता इ पढाते इतनाटाते हैर के जो जाता को मनता है कि पाक करेबा केते सारे समाप्त और दूसरा पवित्र को न हो बा भर व्यक्तिः उ अब बुद्धे होने पर भी यह संस्कार उनका उत्तरता नहीं चाहिए संस्कार अज्ञान अवस्था में डाला और वो ज्ञान को पैदा करता रहेगा तो इसका मतलब ये दे मानना संस्कार हमको नचाता रहता है और हमको हटा नहीं सकते हम बिल्कुल जन्म जन्मांतर के संस्कार का विनाश कर सकते हैं में देखने को मिलेगा एक संस्कार या नहीं मिलेगा क्यों जी ये फलानी बिरादरी का है यह फलानी बिरादरी का अच्छा सच बोलना अपनी बिरादरी वाली से भी प्यार होता होगा आपको अरे अपना सरकार देख रो यह अमृत बिरादरी का है खराब भी क्यों नहीं हो तो ये संस्कार पढ़ते हैं यह संस्कार व्यक्ति को हम लोग, भारत लोग, पौराणक भाई सारे मिला लो। इन इ संस्कार के कि डालिये बीजो ब्राह्मण किं ऊचे ब्राह्मण क्षेत्रीय मे लो सम ऊचे वर्णो मे लो जो पदा शुद्धता पवीत्र दूसरे जना अवने बाण आ दश कोडि तात मनता इ धीरे धीरे धीरे धीरे हिन्दु कर्यो व्यक्ति भारतीय व्यक्ति विदेशी बेण जातिवाद इ शत्रु अपना वैदीक धर्मियों का यह तो तु मथा एक सुना एकं दूसीरि सला पता सम्यग बीच में से लाया बीचकला था या थोड़ा पागलपन माता जी पिजी आगाजि मुनि लो पाग के भाव के बा कोलो आगे जा कि के यहां जाओ तो देखो रोटी को तो और दाल को बुद्धिमाया मुक्फा के, अब तुझे के गया तो और देते दालो दले एक ही का संस्कार बुद्धालि सत् वर्ष अमृतसर उपवेशने गया लोगे मे के उद्देश्य वे महान व्यक्ति महते सभाता अने पा महे के आ समाज मि क्या है बसम गया रे रंा सुन्दर वाली युवती मे सामने आई मे मनखराबे दा दाना ये परे सा व्यक्ति इदाना मे जीवनो लै वर्षा बीस वर्ष होगे तीज हो आ भयङ्कर दोष संस्कार वा इतना तो, इतना तो पहले पता चल को पल्ला नोडो इद मे पीरे ना ये भी यी लो वो भी लो कभी चलाने जाए भोगलो की जला एक बु के काटे दूसरा काटा बोरे दूसरे काटे कुरे आगे कि भगिते एक काटे की जा दूसरा काट फिर वही कथा आएगी रीछ पड़ गया पानी में पैदा जा रहा था दो साल के अंदर तुम खंबल नहीं बिजा मुझे क्यों ना रीट देखिए मांगी गए उनका निकाल दो निकल तो, रीछ पकड़ा डूबते को तरीके का सारा वो देखते कि डूबने वाला क्या करता है पकड़ने वाले को निकालने वाले को पड़ जा है और वो सब तेरने भी जैसे वो भी डूबा कर भी डूबेगा प्याज भी खाए है पकर लिया स्थिवती पकडि पकि आकि पको का बाड कम्बल मम्बल कम्बलो कम्बले आपया कम्बल को छोडना चाेगे विषये भोग का कम्बलोडे अस्ति वस्तु बुटे विशा बूटे सारा धाता बेखल जाति रस्सी जलने पर बन नहीं रहता पर रस्सी दिखाई देती है देखिए ना तो ये भयंकर विषय भोग है इनको जितना भोगे उतना बुरे संस्कार कर और वो बुरे संस्कार से पीछे पीछा नहीं छोड़ते और दिन में पीछा छोड़ते तो राज को नहीं छोड़ते देख लेना एक बार टिकल नहीं निकलेगी ये देख लेना दिन में हम लेते हैं उनको बड़े सावधान होते हैं रात्रिं अधेरे शुक्रमे वै चोरी क संस्कार्योरि चेत् बेटि जन्म लाभ री चोरी कत्रि पैसे की चोरि बतावता न ध्यान देतु रात्रि चोरि कता दे न पता अध्ययन केना एक व्यक्ति का चो साधु बहु ग साधु चोर मने गते ती चार प्रचारते एता दयानया साधु बन्या चोरी आगतरात्रि कमण्डलो रमण्डलो रते सन्सिमण्डलो लेख गुरुजी आदाी का बाते कि भा बात बात मेरी <laughs> <laughs> को हा पात्र करणी करण गुरुजि बहु सच्चि बा मे चोरि तत्र सम गी मम हेरा हेरी की न की से की न के संस्कार के कार्ये कर्ता य माता बिखलाती बोलती झू बोलनेक संस्कार पठ चिजो नी बेटाी बी बा बोले भो अस्ति बालि झूट पूरी मिले ये माता कैवा कारो भिखला परिवारीगी औे भिखला माता जी बचा हो चा आधा चमच माता जी अपना ध्यान रखना अपनी लिए जो है भोजन बताया ऐसा नहीं महाराज जी मेरे पास पूरा भोजन जो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> वो झूठ बोलती है वहां पर आदत बनाई उसने तो इसलिए ये जो कुसंस्कार नाम की ये चीज कैसे रुलाती है कुसंग यहां आए सत्संग मिल रहा है अच्छे सज्जन माता ये सुनते ही क्यों है कार पड़ेंगे आपको प्रेरणा मिलेगी आप, मिले आप ध्यान देंगे कि व्यक्ति दे आकाशवाता जैसा अंतर बना देता अपने जीवन ध्यान नहीं देता दूसरी बात और कुशल में बना बनाया युवान व्यक्ति पच्चीस तीस चालीस वर्ष का एक दिन मन खत्म खजूर के ऊपर छोड़ दो नीचे गिरने मर में मरने में कितनी जगह देर लगेगी और पच्चीस वर्ष का जवान बनाने में कितना समय लगेगा जैसे पच्चीस वर्ष का तीस वर्ष का युवा प्रतिप पैदा करना हो कितना बल लगेगा और आज छोड़ों के दूर के ऊपर से कितनी देर होगा वो संख्या एक विराम खत्म हो जाता इसलिए ये थोड़े से मैं कानून बताए अब समय हमारा समाप्त होता है अब देश को विराम योग विद्या शीघ्रं सिका प्रयास अलकर वेद मन्त्र के माध्यम ईश्वर की सूर्ति कुग सुनते हैं सुख का कारण क्या कल के विषय से ये ठीक भी विपरीत जो मैं होगा सुख का कार्य विद्या विद्या का स्वरूप अन्तिम स्वरूप को बोलते हैं, लौकिक को हुआ और है वौक उन्नति कोता हुर अन्तम ईश्वर की प्राति करवाता हु ज्ञान अज्ञान का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप मानता है समझता है मैं बहुत कुछ जान गया हूं वास्तविक ज्ञान जो उभर के आता है उस अवस्था अज्ञान का विनाश करता है यदि वास्तविक ज्ञान विज्ञान नहीं उभरता तो अज्ञान का नाश नहीं होता शब्द ज्ञान मात्र से अज्ञान को नहीं उठाया जा पुस्तक पढ़ने से अज्ञान को नहीं उठाया जा सकता बहुत बड़ा प्रवक्ता बनने पर लेखक बनने पर अज्ञान को नहीं उठाया जा सकता अज्ञान को उखाड़ने में एक ही बात काम करती है वास्तविक ज्ञान तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान और वो ज्ञान भी ऐसा ज्ञान कि संपूर्ण रूपेण जो दुखों को उखाड़ दे की प्राप्ति कराए भौतिक विज्ञान अपने क्षेत्र में विज्ञान है उससे आपद्ध चीजों को जनाता है आपत्तियों का निवारण करता है यह तो चीज पर केवल भौतिक विज्ञान कितना ही बढ़े आत्मा का विज्ञान में होगी और ईश्वर का विज्ञान में हो मनग्रियो का विज्ञान में, में हो तो इन विषयों से अब आप आपद्ध जो ज्ञान है उसको कोई भी नहीं उठा सकता जो आत्मा परमात्मा संबंधी इीक्षा ज्ञान है उसको उखाड़े बिना जो है कोई भी व्यक्ति सच्चे सुख को आनंद को प्राप्त नहीं कर पाता लौकिक सुख को प्राप्त करते हुए व्यक्ति एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है जहां पर व्यक्ति ये डर लिखता है प्राप्त है ज्ञातव्य दो बातें केवल तत्व ज्ञान से होती हैं आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान से होती हैं अन्यथागर के लिए नहीं कह पाता हृदय प्राप्ति से नहीं कह रखता प्राप्ति प्राप्त जो मैंने पाना संभव पा लिया ये स्थिति कहीं भी उपलब्ध नहीं है उपनिष्ठ काल ने एक प्रश्न उपस्थित किया है कश्मीर विज्ञात सर्वम की जल्दी ज्ञातन भवती स्थिर जान जान जान जाने कश्चात् ये सम मा म्यक्ति अनुभव कता जानीयते सर्वा कीविज्ञा भ ईश्वर को जाने पीचे सम् कु जाया माता लोको जाने जा ने जाने जा ये जीवतिवस्ति वा जान आवश्यकवि ये जानी सकता ये मूलभूत जो तत्व है ईश्वर को जो नहीं जानता नहीं समझता वो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता प्राप्त प्राप्त नहीं या ज्ञान भी शरीर में कितनी नारियां हम नहीं जानती और इन नारियों को मान लो कोई व्यक्ति की लगभग हम जान ले आदमी नहीं जान ले तो भी उसके अंदर संतोष नहीं आता कि मैंने जब जान रहा था तो ज्ञान देखो संक्षिप्त जाने की परिभाषा हमने ईश्वर को जान लिया और हमने आत्मा को भी जान लिया हमने प्रकृति से स्वर जितम को जान लिया और उस बड़ी चीजें वो अब जानवा की जा रहे बताओ नहीं आई बात जैसा विश्व को पिंड मत बना दिया ईश्वर को जान दिया तो ईश्वर यहां है।, है वो अनंत धामी के वही ईश्वर है आत्मा मैं हूं जैसा आप कोई अंदर नहीं और वही सतवर से तुम अमरीका में है वही यहां है तो जी जी नहीं है तो दाखना चाह रहे हैं हम आई बासन इतना संतुष्ट होता है व्यक्ति यादव यादव जब जब जानना जान लिया सत्वर जब तम से बल से आपको फिर लोग आकर उन्हीं के शिकार है और क्या जाने पत्ते पत्ते में क्या घूम ये लोग कई बार और घूमते हैं फिर कश्मीर जाते फिर संगोत्री जाते फिर वहां फिर पुष्कर बजाते फलाना ये कैसे और देखो सारे जीवन वर्ग दूरते रहो हैं। है। एक नहीं, नहीं एक, एक में इच्छा बनी रहेगी उसको देखू उसको देखू वो देखू ये इच्छा पूरी नहीं होती और ये व्यक्ति तब तक तो देता व्यक्ति जो है क्या करता है ईश्वर है ऐसा ही है भूत साल में ऐसा था आज वैसा ही आज है वैसा ही रहेगा जीवाताओं वैसा ही है ऐसा ही था आगे रहेगा प्रकृति वैसी ही है वैसी थी आगे रहेगी बताओ किसे राज और किसेना तो ये ऋषियों की परंपरा है कि ऋषि कहते दो को जान लो बेड़ा पार तीन को जान लो बेड़ा पार कहते एक को जान लो बेड़ा पार साङ्ख्यकार के वुष प्रकृति जानी को योग दश पति केग ईश्वरी प्रकृति जानो तीव जाने पीचे वै आवश्यकता वेदान्तरी क्यास कहेग ए ब्रह्म को जान लो, और जानने जानषियो ज्ञानात् मुक्ति और बन्धो वि ज्ञान से मुक्ति मिलती है और अज्ञान से बंधन होता है आगे क्या है एक बात पर चर्चा होगी ये शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है ना पहले वाले से है नित्य को नित्य अनित्य को अनित्य शुद्ध को शुद्ध अशुद्ध को अशुद्ध सुख को शुद्ध सुख को शुभ केतन को केतन कर यह समान और इसका ठीक का अर्थात अब दूसरी बात यहां ये ज्ञान ज्ञान के पीछे धर्म और अधर्म दो अभी खड़े हो जाते अज्ञान यदि है तो अधर्म की उत्पत्ति करेगा और तत्वज्ञान है तो वह धर्म की उत्पत्ति करेगा ये नियम है और जो ज्ञान होगा तो धर्म की उत्पत्ति होगी और धर्म की उत्पत्ति होगी तो सुख को पैदा करेगा अज्ञान होगा तो अधर्म की उत्पत्ति होगी और अधर्म की उत्पत्ति होगी तो दुख की उत्पत्ति होगी इसलिए तीनों साथ रहते अथवा छह साथ रहते तीनों कौन ज्ञान धर्म और तीन ज्ञान धर्म जो अब तो याद हो गया नहीं आपको समझ जाओगे तो रेल तो फिर आगे क्या है शुद्ध होगा ये आप देखेंगे कि व्यापक परिभाषा का उपासना की इस रूप में है व्यक्ति दिन भर लौकिक चीजों की कामना रखता है उनसे प्यार करता है उनसे गुण देना चाहता है उसे तृप्ति करना चाहता है उनमें क्या प्रेम आसक्त रहता है ये लौकिक चीजों की उपासना कर फिर इनके इस आसक्ति को छोड़ देता है तो ईश्वर की उपासना करता है और ईश्वर में भी बड़ी गड़बड़ यह होती है कि ईश्वर पता नहीं कितने प्रकार का दुनिया और शुद्ध ईश्वर की भावना नहीं हो पाती एक व्यक्ति ने कहा कि का ईश्वर शुद्ध है क्या उन्होंने कहा देखो सच्चार प्रकाश में देखा है तो उसने कहा केवल सच्चार प्रकाश क्या है तो वो था व्यक्ति का पर नहीं, मन केवल सत्य प्रकाश केवले काक अन्ये मनो अवास प्रकार बालका भाीनिकल सत्य प्रकाश केवल तानता खण्डे कर्जना छह बजे छह बजे आज की कुछ दी क्या है बस वो कहते हैं कि तुम इसको धर्म कहते हो उसको दूसरा पाप देता है देखो इस चोरी को बुरा देता है वो चोरी को ही अर्थ मानता है क्या चोरी उसी खोज करो उसी से तजा हो जाएगा तजाब का बहुत ही बच जाएंगे वो के बही चीजो कल्याण ईश्वर जाने मह्य व्यक्ति महा सुख प्राप्त ऊञ्चे टे ईश्वर अूसरा वक्तुं का गतो मूल्ये क्रियते सम उपो वो लोग प्राप्त अधिक नरकम जाते चमक चमक वीना पीना नाच गामुख मुखे रते महापुरप्राप्त निय सम्भूत विनाश उच्य सम्भूति प्रकृति जानते हैं लेते हैं और उसकी नहीं उे कामलेते विनाशे व्यक्ति प्रकिके विनाशुक्ति सम्भूति खादने पीने कीजर्शि मोक्ष प्राप्त यन्वय इसका ये अभिप्राय कभी नहीं है कि हम धनवान ने बने वैज्ञानिक ने बने खूब बने कुछ को चीजें वैज्ञानिक बने धनवान बने वही में, में बदलो नहीं रहा हूं ये ठीक है पर इन धनों की संपत्ति की उपासना नहीं करता इसलिए यह समन्वय वेट करता और ये उपासना जो व्यक्ति नहीं करते और ईश्वर को छोड़ या गलत ईश्वर की करते वो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं करते है संस्कृत और शुभ संस्थान अब ध्यान देना जैसे अज्ञान की अवस्थाओं में मिथ्या संस्कारों की उत्पत्ति होती है वैसे ही ज्ञान की अवस्था में शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है दोहरा लो ज्ञान की अज्ञान उपलब्ध होने पर जब हम अज्ञान ग्रस्त रहते हैं उस समय मिथ्या संस्कारों की उत्पत्ति होती है वैसे ही ज्ञान की व्यवस्था होती है संस्कारों शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है आप याद रखें बड़ा अच्छा उद्देश्य सुनते एक एक, एक और खेलने बड़ी सर्वास्व त्याग कति ईश्वर समर्पित व्यक्ति बस् की तरह अपना लेता भूलो गुणे <laughs> का सम् उपयोगे संस्कार पर संस्कार ज्ञान पदाता होता उत्पन्नता व्यक्ति प्रेरणा देता समी म अस्तु अङ्गूल अपि बाटने वा बाटता न समये भरे देखा कोसागे वो टोकरी में रखे हो कहीं पीड़े हो कहीं खाई हो वो देखते देखते बैठ गया टोकरी को सुनने व्यक्ति बाद में कहा लगेगा तो वो व्यक्ति और वो फूस का यहाँ कहा कितना आदतने बात चीज दिखाने की उसके पूछस का के मुझे मिलना चाहिए उसने बोले का वो तो पाटने कभ्यास उत्तर पीडा दिम्मा चे दूसंस्कारो ए उत्पन्न कार्ये थे सना पा तु सताव संघात् संघ सत्पुरुषो का उपदेश उत्पान रीना के चरित्र को देखना कैसे वो हैं कैसे बैठते हैं कैसे बोलते हैं महापुरुषों के पास में जो रहेगा निश्चित रूपे और खुद को प्राप्त करें इसलिए मह श्रीदान सरस्वती ने एक बात कही जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है और बंधन से जुड़ना चाहता है वह व्यक्ति सत्या सत्य धर्माधर्मी और शुभ अशुभ कर्तव्या कर देने का बड़ी ज्ञान के सङ्गपुरुषो सङ्गीका ज्ञान शुभाशुभ क ज्ञान मन्द मोक्ष का ज्ञान अत्यन्त कठिन है आपी व्यक देख उ जीवन एक ऐता यदि वेश्रद्धा विश्वास हैको व्यक्ति सतत प्रभाव होता है, पूछते बैठते बात करते हुए सत्पुरुषों की जो बाणी निकलती है उसमें आप देखेंगे व्यक्ति कितनी बात वो सीखता जाता है और सीख कैसे परिवर्तन करता है तो इतिहास में देखो महेशी दान संस्कृति नहीं उद्देश्य बनाता स्वामी का दान संस्कृति आप देखेंगे या महात्मा बुद्ध का उद्देश्य सुना था कूनी मार डाकू अथवा ये भनीगला नमके डाकने पण्डित न उद्देश्यनाशना ऋषि नमको नगली मुगला न दर्वती करना हमने जैसा सुना वैसा सुना है जो सुना वही सुनाया मोर्चा है तो बताया जाता है कि भाई उसने कहा अवश्य में वह भक्तभव ग्रम शुभा शुभम ये वो पुंड जी बोल रहे थे बताते हैं शुभ का भोग हमसे ही करना पड़ेगा कोई व्यक्ति छूट नहीं सकता शुभ अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप देखा है ये व्याख्यान का विषय था बताया जाता पण्डित बयाः हुला डाक्टु सा बाते उे बै गी सुने पाक किय कि भयकर क्रोश कि पडे के बता उदेश समाप्त इधर गे उधर गे आगने ला औके पण्डित जी नमस्ते हा जी नमस्ते मे ये बा सम आप की आवश्यकोना पतावश्यक बाका भोगना पडता यश्यक अहं निश्चितरूपे भोगना पडतान है जैसा काले आगि मोग्रा बयाः जाना समोडि औचन इसलिए ये कितनी बातें आप देख पाएंगे इसलिए जो सत्संग से व्यक्ति का जीवन बरतता है परिवर्तन वो और बहुत कम साधन है उसमें से जो बेगड़ता है कितना शीघ्र व्यक्ति कितना देसी से भी बेगड़ता है तो इसलिए हमें सब पुरुषों का शुरू करें परीक्षा याद रखना सब की पहचान होकर है ठीक है आठ लाखों करोड़ लोग सत्संग करते हैं एक से एक बढ़ करके महात्मा है एक से एक बढ़ के सत्संग है एक से एक बढ़ के योगी है पर यह बात समझ में नहीं आती नहीं वो सत्पुर पहुंचा इसका विष्णु ने मन किया है भाव सुनाता हूं जैसे इसका ज्ञान है वैसे उसकी वाणी है जैसे जिसकी वाणी है, है वैसे परम ज्ञान है ये सत्पुरुष का लक्षण है व्यवहार यथामति यथा यथामति सत्पुरुषस्य लक्षणविधि अतो विपरीतम् असत्पुरुषस्य यथामति गता वाणि यथा वाणी सत्पुरुषस्य लक्षण कस्य लक्षणविधं सत्पुरुषस्य भवता न चिते मया च माता कस्य लग्नम् ष से अति मैं भाषा में अवगछं ये सत्यवादी सत्यवाणी सत्यकारी सत्कुष उचित ये सत्यवाद्या ये सत्य सत्यवाणी सत्यवादी सत्यकारी सत्कोश यथा तक वाची तथा आचरणी यहां आचरणी तथा वाची एक मनका माता कर्ना एकीया अपि तो ये हमारी प्रक्रिया है ये संक्षेप मन सुनाया दुख के कारण क्या है और है। और के सुखे कारणो मनुष्यो धर्म भाषा सुन्दे समये को आगच्छी आसरे के काम आगरे का को आये न